पत्रावली एक सौ अस्सी श्रीमती ओली बुल को लिखित चौवन पश्चिम तैंतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क सात मई अठारह सौ पंचानवे प्लीज श्रीमती भुल कुमारी फार्मर के साथ उक्त विषय को तय कर लेने के लिए आपको विशेष धन्यवाद भारत से मुझे एक समाचार पत्र मिला है उसमें डॉक्टर बरोज को भारत की ओर से जो धन्यवाद प्रदान किया गया था उसका संक्षिप्त उत्तर छपा है कुमारी थरसभी उसे आपको भेज देगी कल मुझे भारत से मद्रास की अभिनंदन सभा के सभापति का और एक पत्र मिला उसमें उन्होंने अमेरिका वासियों को धन्यवाद प्रदान किया है साथ ही मुझे भी एक अभिनंदन भेजा है मैंने उनसे अपने मद्रासी मित्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा था यह सज्जन मद्रास के नागरिकों में प्रधान है तथा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं भारत में एक अत्यंत उच्च पद माना जाता है न्यूयॉर्क में और दो भाषण दूंगा ये भाषण मार्ट स्मृति भवन के ऊपर की मंजिल में होंगे पहला भाषण आगामी सोमवार को होगा उसका विषय होगा धर्म विज्ञान द्वितीय भाषण का विषय योग की युक्तिसंगत व्याख्या रखा गया है कुमारी थरसभी मेरे क्लास में प्राय आती हैं श्री फ्लॉन मेरे कार्यों में अब काफ़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं तथा उसके विस्तार के लिए यत्नशील हैं लैंड्स नहीं आता है मुझे ऐसी शंका होती है कि वह मुझ पर बहुत ही नाराज़ है क्या कुमारी हैमलिन ने भारत की आर्थिक दशा विषय पुस्तक आपको भेजी है मेरी इच्छा है कि आपके भाई साहब उस पुस्तक को पढ़ें तथा स्वयं यह अनुभव करें कि अंग्रेजी शासन का तात्पर्य भारत में क्या समझा जाता है आपका चिर कृतज्ञ पुत्र विवेकानंद एक सौ इक्यासी श्री आला सिंगा पेरू मल्को लिखित न्यूयॉर्क चौदह मई अठारह सौ पंचानवे प्रिय आला सिंगा तुम्हारी भेजी हुई पुस्तकें सकुशल आ पहुँची है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीघ्र ही मैं तुम्हें कुछ रुपये भेज दूँगा यद्यपि यह राशि कुछ एक सौ से अधिक नहीं फिर भी यदि मैं जीवित रहा तो समय समय पर कुछ भेजता रहूँगा न्यूयॉर्क में अब मेरे प्रभाव का विस्तार हो गया है मुझे कुछ कार्यकर्ताओं के समूह को मिलने की आशा है जो यहाँ से मेरे चले जाने पर भी कार्य करते रहेंगे मेरे बच्चे तुम यह देख ही रहे हो कि अखबारी हो हल्ला कितने निरर्थक हैं मेरे लिए जाते समय अपने कार्यों का एक स्थायी असर यहाँ छोड़ जाना आवश्यक है प्रभु के आशीर्वाद से यह कार्य जल्दी ही होगा यद्यपि इसे आर्थिक सहायता आर्थिक सफलता नहीं कहा जा सकता फिर भी जगत की समग्र धनराशि से मनुष्य कहीं अधिक मूल्यवान है मेरे लिए तुम चिंतित न होना प्रभु सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं इस देश में मेरा आना तथा इतना परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु दयालु हैं यद्यपि यहाँ पर ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने हर तरह से मुझे चोट पहुँचाने की चेष्टा की है किंतु ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कि अंततः मेरे सहायक बनेंगे अनंत धैर्य अनंत पवित्रता तथा अनंत अध्यवसाय सत्कार में सफलता के रहस्य हैं आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद श्रीमती एक श्रीमती ओली बुल को लिखित चौवन पश्चिम तैतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क मई अठारह सौ पंचानबे बृहस्पतिवार प्रिय श्रीमती बुल कुमारी थरसभी को कल मैं 25 पाउंड दे चुका हूँ कक्षाएं चल तो रही हैं किन्तु दुख के साथ यह लिखना पड़ता है कि यद्यपि उनमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है फिर भी उनसे जो कुछ मिलता है उससे मकान का किराया तक भी पूरा नहीं होता है इस हफ्ते और कोशिश कर देखता देखना है नहीं तो छोड़ दूँगा मैं इसी ग्रीष्म ऋतु में सहस्त्र ध्यान में अपने एक छात्रा कुमारी डचर के यहाँ जा रहा हूँ भारत से वेदांत के विभिन्न भाष्य मेरे पास भेजे जा रहे हैं इसी ग्रीष्म ऋतु में वहाँ रहकर वेदांत दर्शन की विभिन्न तीन प्रणालियों पर अंग्रेजी में एक ग्रंथ लिखने का मेरा विचार है तदनंतर गृण कर जा सकता हूँ कुमारी फार्मर चाहते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु में मैं वहाँ भाषण करूँ मैं यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि इसके उत्तर में मैं क्या लिखूँ आशा है कि आप किसी तरह से विषय को टाल देंगी इस विषय में मैं पूर्णतया आप पर निर्भर हूँ प्रेस समिति प्रेस एसोसिएशन के लिए अमृतत्व इमार इमोरटलिटी पर लेख लिखने में इस समय मैं अत्यंत व्यस्त हूं आपका विवेकानंद एक श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित द्वारा कुमारी मेरी फिलिप्स 19 पश्चिम अड़तीसवां रास्ता न्यूयॉर्क अड़तीस मई अट्ठारह प्रिय आला सिंगा मैं इसके साथ 100 डॉलर जो कि अंग्रेजी मुद्रा के अनुसार 20 पाउंड आठ शीलिंग सात पेंस होते हैं भेज रहा हूँ आशा है इसके द्वारा पत्र प्रकाशन में तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी अनंतर क्रमशः और भी कुछ सहायता कर सकूँगा आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च उपर्युक्त पते पर शीघ्र ही उत्तर देना अब से न्यूयॉर्क मेरा प्रधान केंद्र है इस देश में अंत में मैं कुछ करने में समर्थ हुआ विवेकानंद